वो महेश्वरा गुरुर साक्षात ब्रह्म तस्म श्री गुर्वे नम तस्म श्री गुर्वे नम तस्म श्री गुरवे नम ओ श्री स्वामी नमो नमः नम जयपापस्वामी हमने कल देखा कि उन आदिवासी वस्तियों के उस समूह से निकलने के बाद स्वामी जी हिमालय की ओर अपनी यात्रा कर रहे थे पैदल चलते चलते उन्होंने उनके सफर का वर्णन बहुत ही सुंदर किया जिसमें उन्होंने कहा कि वे एक ढलान पर चढ़ रहे थे वहां पर बर्फी बर्फ था इसलिए फिसलने का डर रहता था लेकिन वे जो ग्यारह गुरुशक्तियां गुरुदेव का रक्षण कर रही थी इस वजह से वे एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचना चाहते थे वहां पर अभी स्वामी जी पहुंच गए इसके आगे का आज हम पठन करेंगे फिर से सभी से निवेदन है कि हम यहां पठन करते करते सहस्त्रार्थ पर चित्र रखने वाले हैं तथा ध्यान भी करने वाले हैं क्योंकि यह जीवंत पुस्तक की जो जीवंत अनुभूति गुरु गुरुशक्तियां हम सभी को प्रदान करना चाहती है वह हम ग्रहण कर सके इस स्थिति में आए केवल अच्छा स्थान मिल जाने के कारण मैं ठंडी हवाओं से सुरक्षित था ठंडी हवाएं मेरे ऊपर से चल रही थी लेकिन सीधी मुझे नहीं लग रही थी लेकिन उन ठंडी हवाओं से मेरा शरीर एकदम जकड़ गया था मैं शरीर हिलाना भी चाहूं। तो भी हिल नहीं पा रहा था मैंने मन में कहा मैं जिंदा भी हूं या मर गया पता नहीं कहते हैं ना मरने के बाद भी आत्मा उस शरीर के आसपास तीन दिन तक रहती है वैसे शायद मैं मर ही गया हूं और मेरी आत्मा इस शरीर के पास है इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं यही हूं वास्तव में हूं कि नहीं क्या मालूम क्योंकि जीवित शरीर तो हिल डुल सकता है मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूं मैं जीवित हूं या नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा था मन में सोचा सुबह देखेंगे कि जिंदा हूं या नहीं अभी तो चुपचाप पड़े रहो इसके सिवा कर भी क्या सकते हो यह जगह भी एकदम छोटी थी ट्रेन में स्लीपर्स कोच में ऊपर की सीट मिलने पर जितनी जगह मिलती है उससे थोड़ी बड़ी थी लेकिन मैं तो एक कोने में ही दुबका हुआ पड़ा था सुबह हुई तो भी मुझे होश नहीं था कि सुबह हुई है मैं पड़ा ही हुआ था अचानक मैंने अपने सिर को ऊपर उठाया तो वह ऊपर उठ गया यानी मैं जीवित था मैंने देखा कि मेरे बिछौने पर बर्फ ही बर्फ बिखरी पड़ी थी चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी मैंने डाव से और मेरे डंडे से बर्फ हटाई और स्थान को साफ किया मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी कदमों के नाप के अनुसार मुझे अभी काफी दूर जाना था और सांस की दृष्टि से लगातार चढ़ना उचित नहीं था इसलिए तीन और रातें यहीं पर गुजारने का निर्णय किया क्योंकि यह स्थान अन्य जगहों से सुरक्षित लग रहा था यहां रात को आवाजों की तकलीफ अवश्य थी मैंने आसपास जाकर थोड़ी लकड़ियां इकड्डा की उन्हें जलाया लेकिन वह आग कम धुआं ही ज्यादा कर रही थी लेकिन थोड़ी गर्मी मिली मेरे पास कुछ फल थे वे खाए दो खजूर भी खाए खजूर के पैकेट भी मैं साथ लाया था और बाद में आसपास की बर्फ और खोदने लग गया ताकि जगह और बड़ी हो सके और भीतर की ओर मैं आग जला सकूं, बाहर आग जलाना हवा की दृष्टि से संभव ही नहीं था इसलिए ऐसा प्रयत्न कर रहा था मौसम बिगड़ा हुआ था ऐसे मौसम में आगे बढ़ना असंभव था इंतजार के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था मैंने और आगे चलकर देखा तो बड़ा पेड़ वहां गिरा हुआ था जो अपनी जड़ों से कल रात के तूफान में उखड़ गया था वह पेड़ बड़ा विशाल था लेकिन उसकी जड़ों में पकड़ ही नहीं रही और इतना बड़ा पेड़ समूचा ही उखड़ गया और गिर पड़ा था ऐसा लगा कि उस पेड़ के मां बाप तो वास्तव में जड़े ही थी जो जमीन से ऊर्जा ग्रहण कर जल ग्रहण कर उसके एक एक पत्ते तक पहुंचाती थी